नमस्कार आप सुंदर रेडियो मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग आपके लिए खास अलग अलग ट्रेड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना करियर बनाने में बहुत ही आसान फील करें और अपना करियर ब्राइट बनाए यही हमारी शुभ आशा रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल हमारे साथ हैं विवेक कुमार पाटिल हमारे साथ है जो बॉटिनी में अपनी विशेषता रखते हैं और बॉटनी बच्चों को पढ़ाते भी हैं लाइफ साइंसेस के बारे में अच्छी जानकारी उनके पास है काफ़ी समय से इस फील्ड में वो जुड़े हुए हैं और पार्ट टाइम दूसरे दूसरे कॉलेज में भी जाकर वो लेक्चर्स देते हैं खास उनको बुलाते हैं कि आप सर बॉटनी के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाइए तो इस तरह से वो अलग अलग जगह पर सेवा भी देते हैं और कॉलेज में भी अपनी सेवाएँ देते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से डॉक्टर आप सभी की तरफ से डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में नमस्कार मैं डॉक्टर विवेक कुमार वासुदेव पाटिल प्रिंसिपल ऑफ रॉयल कॉलेज और यहाँ मैं वंदे मातरम कॉलेज में बॉटोमी का प्रोफेसर हूँ मैंने एमएससी 1996 में पूरा किया 1993 में पूरा किया और मेरी पी 1996 में हो गई लास्ट 24 साल से मैं टीचिंग फील्ड से रिलेटेड रहा हूँ और चौदह साल से लेक्चर करके प्रोफेसर करके और गए नई नौ साल से मैं प्रिंसिपल करके पोस्ट के ऊपर बैठा हूँ और ये वंदे मातरम कॉलेज में यहाँ मैं बॉटनी सब्जेक्ट सिखाता हूँ मेरे अंडर तीन पी स्टूडेंट्स हुए हैं तीन जन पी है सिक्सटी सिक्स ईयर्स उम्र का अ, मेरा स्टूडेंट है एक मेरा स्टूडेंट 57 इयर्स का है जो आईपीएल कोच है तो फिलहाल मेरे मेरे अंडर सात स्टूडेंट्स अभी पीएचडी कर रहे हैं, तीन जन बाहर निकले सात मेरे अंडर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं मैं बहुत से संस्था से जुड़ा हूं, जैसे आर्माइड इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का मैं एडजेसेंट एडजेसेंट प्रोफेसर हूं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूं, पारवी फ्लोरा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ मैं ओलिपैड बाबा डॉक्टर होमी बाबा रिसर्च सेंटर से जुड़ा हूँ वहाँ का मैं रिसोर्स पर्सन हूँ अभी ओलम्पैड के लिए अपने छः बच्चे जा जा रहे हैं उनका रिसोर्स पर्सन बायोलॉजी का मैं हूँ इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हूँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी है टिब्बर वाला यूनिवर्सिटी है श्रीधर यूनिवर्सिटी है कैलाशलिंगम यूनिवर्सिटी है वहाँ कि से मैं रिलेटेड मेरे पी रिसर्च वर्क से जुड़ा हूँ डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपने बारे में बताया कि आप अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं सेवा देते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हम लोग जैसे कि आज करियर इन लाइफ साइंस के बारे में हमारे बच्चों को हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताना चाहते हैं तो करियर इन लाइफ साइंस या लाइफ साइंस है क्या चीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताए अपनी जीवन शैली और जीवन में जो जो परिणाम होते हैं अपने जीवन के बाहर जो जो लिविंग थिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे रिलेटेड जो है वो लाइफ साइंस है लाइफ एयर इज ऑल लिविंग थिंग्स वी आर रिलेटेड विथ ऑल लिविंग थिंग्स इसका जो अभ्यास है वही लाइफ साइंस है प्राणी शास्त्र है वनस्पति शास्त्र है माइक्रोबायोलॉजी है आपका कहने का मतलब है लाइफ साइंस माना जो भी भूमि पर जो भी चीज़ें हैं जो जीव के रूप में मना हलचल करने वाली जो भी वस्तु है सांस लेती है या ग्रो होती है या बात करती है वो सारी चीज़ें जो है लाइफ साइंस में स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं तो वही लाइफ साइंस है बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और मैं चाहूँगा कि अगर हमें लाइफ साइंस के लिए करियर बनाना हो या इसमें अपना करियर हम लोग अगर बनाना चाहते हैं विद्यार्थी तो उनके लिए किस तरह का मानसिक उनका स्तर होना चाहिए किस तरह की जिज्ञास उनके अंदर होनी चाहिए देखो लाइफ साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका जो वैल्यूएशन है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से ज्यादा हो जाता है दसवीं के बारे में डायरेक्ट लाइफ साइंस आप नहीं ले सकते हैं आपको साइंस से ज्यादा जिज्ञासा रहनी चाहिए साइंस विषय में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए आपको लाइफ में क्या चलता है क्या क्या हलचल है अपने सेल्स में क्या क्या हलचल हो जाती है उसके बारे में बहुत से नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट माध्यम आप रोज का यूज़ करना चाहिए जो कि लाइफ साइंस के लिए मस्ट है दसवीं के बाद बारहवीं के बाद साइंस स्ट्रीम जो ऐसी है वो आगे हमको लाइफ साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है दसवीं में आपको पर्सेंटेज अच्छे मिल जाएंगे तो ये आप लाइफ साइंस का चॉइस कर सकते हैं आपको क्रिएटिविटी चाहिए लाइफ साइंस यानी कि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चाहिए आप रिसर्च रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज चाहिए तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं जैसे लाइफ साइंस जो चीज़ है उसमें सॉइल के रिलेटेड है प्लांट्स के रिलेटेड है हर एक सेल के रिलेटेड है उसमें जेनेटिक्स आ जाता है माइक्रोबाइलॉजी आ जाती है उसमें टेक्सोनॉमी आ जाती है जो बड़ा बहुत से ऐसा वास सब्जेक्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए पढ़ने की एक अंदर से जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा हो तो इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आ मेरे पिताजी साइंस रिलेटेड थे और उन्होंने बी करके एल किया और मेरे पिताजी ब्लाइंड थे भगत नहीं था तो मेरे दिमाग में सोच आ कि कि अभी अपने पिताजी ब्लाइंड हो गए ब्लाइंड नहीं थे वो कोई बहुत पढ़ते थे तो एक ऐसा क्यों हो गया ये मुझे बहुत दुख देने वाला लग रहा था मुझे बहुत दुख होता था कि मैं एक ब्लाइंड का बच्चा हूँ और मेरे पिताजी ब्लाइंड है और आगे साइंस होकर भी हम कुछ एडवांस कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन आज इतना एडवांस साइंस हो गया है कि हर एक रिसर्च में हमें एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी मालूम पड़ पड़ती जा रही है हर एक टेक्नोलॉजी से हम बहुत से जो डिसीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो इमिजिएटली सॉल्व कर सकते हैं तो ये मॉडर्न साइंस इतना बढ़ते जा रहा है कि हमें आगे का स्टेप हमें खुद को मालूम हो जाता है यही साइंस है हम आगे हमारे बॉडी में क्या बदलाव आने वाले हैं ये साइंस से रिलेटेड होता है और हम हमको मालूम करना और वो मालूम होना ही मस्ट है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है इस विषय पर आगे रुचि हुआ कि आपके पिताजी जो साइंस से ही बिलोंग करते थे लेकिन वो पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद कुछ कारणवश वो ब्लाइंड हो गए तो आपको लग रहा था कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं तरक्की हो रही देश भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत आपके अंदर उत्कंठा हुई और आप इस फील्ड में आए और आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे तो क्या पता लगा पाए आप ब्लाइंड क्यों हुए उसका कारण क्या है पिताजी का ब्लाइंड होने का कारण क्या रहा पिताजी बहुत हमारे पढ़ते थे मेरे पिताजी बहुत पढ़ते थे यानी उन्होंने हम एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट थे टेंथ के और उस टाइम वो टॉपर आए थे तो ज़्यादा पढ़ने का उनका आगे कुछ ये हुआ रहेगा कि इफ़ेक्ट हुआ रहेगा ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते थे करके ब्लाइंडनेस आया हो रहा है या कुछ ऐसी कुछ घटना घड़ी हुई मुझे कुछ एग्जैक्टली मालूम नहीं लेकिन उस, उससे भी उनका ब्लाइंडनेस आया रहेगा लेकिन बहुत से डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट की बहुत से बहुत से बड़े बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने इंडिया के थे लेकिन उनसे कुछ रिजल्ट नहीं अच्छा निकला तो इसलिए मुझे वो एक ये हो गया कि क्यों साइंस में इतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही है कुछ उस तो उसका डिफिशेंसी रहेगी करके प्रॉब्लम आ रहेगा ताकि आगे जैसे ब्लाइंडनेस का ही बहुत से प्रॉब्लम्स तो है बहुत से डिसीजेस है तो हर का लाइफ स्पॉइल कर देता है जो लाइफ स्पॉइल नहीं होना चाहिए जो लाइफ के बारे में बराबर मालूमत होना चाहिए ताकि वो उसका बर्ताव बराबर कर सके इसे मुझे जितना सा हो गई कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क कर सके रिसर्च कर सके ताकि उससे हमें बहुत से जो डिसीज़ है बहुत से जो जीवन में परिवर्तन करने वाली चीज़ें वो हमें मालूम हो सकती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके पिताजी की वजह से आपका जिज्ञासा बढ़ता गया और आप इस फील्ड में आए और मैं चाहूँगा कि जैसे लाइफ साइंस में अगर हम अभी करियर बनाना चाहते हैं विद्यार्थियों को तो कहाँ से कैसे शुरू करें आपको लाइफ साइंस के लिए टेंथ दसवीं में ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की जरूरत होती है क्योंकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में लाइफ साइंस डिपार्टमेंट बहुत कम रहते हैं तो जहाँ मेरिट में ही बीएससी लाइफ साइंस है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसके मेरिट से ही एडमिशन मिल जाता है तो इसके लिए जिसको साइंस में ज़्यादा रुचि है साइंस में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं साइंस की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं वही लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स के लिए रुचि ला सकता है और वही लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स में क्रिएटिविटी कर सकता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दसवीं में आपको जो है अच्छा परसेंटेज हो तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और दसवीं के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज अगर मेरिट में है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं यानी आपको बचपन से ही शुरुआत से आठवीं नौवीं दसवीं में ही बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा तभी आप लाइफ साइंस में आगे बढ़ सकते हैं और जैसे कि हम लोग लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग किस किस जगह पे हमारा अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हमारे पास आते हैं कहां-कहां हम जॉब कर सकते हैं छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे। लाइफ साइंस करने के लिए मिनिमम बारहवीं साइंस ही चाहिए जहां फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं तो बारहवीं के बाद बी लाइफ साइंस हो जाता है बारहवीं के बाद लाइफ साइंस रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी है बारहवीं के बाद साइंस लाइफ साइंस रिलेटेड माइक्रोबाइलॉजी है उसके अलावा प्लेन बीएससी एस बॉटनी है जूलॉजी है ये सब्जेक्ट्स साइंस रिलेटेड है जो आगे आपको लाइफ के रिलेटेड जो करियरस है प्लांट्स रिलेटेड करियर है जो लाइफ साइंस के लिए प्लांट्स रिलेटेड भी साइंस इंपॉर्टेंट है जूलॉजी रिलेटेड भी साइंस रिलेटेड है तो दोनों सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट जो रहेगा वही आगे लाइफ साइंस का क्रिएट कर सकता है लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स होने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है कि प्राइवेट्स कंपनीज है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है रिसर्च लैब्स है वहाँ एज अ आर डिपार्टमेंट्स है वहाँ आप लाइफ साइंस एज अ रिसर्च असिस्टेंट करके स्टार्टिंग में शुरुआत कर सकते हैं और रिसर्च एनालिस रिसर्च साइंटिस्ट करके आप बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लाइफ साइंस में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होता है और कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी से जुड़ेंगे और उनसे बातें करेंगे इसी विषय पर लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन हैं रेडियो मद वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो दुब आ जा सपने जगा जा ओ दिल ये है तुझको पुकारे राह हैं तुझको निहारे जहाँ भी हुआ भी जा जा आ जा दिल में समा जाबा आ जा सब सपने जगा जा ओ उधरुबा ये बा पुकारे ये है तुझको निहारे जहा भी हो अभी भी अभी आप से okay. okay. ek roshni कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में करियर इन लाइफ साइंस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी हमारे साथ हैं जिनसे बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं बॉटनी के विद्यार्थी हैं और बॉटनी लोगों को पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि इस फील्ड में करियर जैसे कि हमने शुरू किया तो पहले हमको कहाँ जॉब मिल सकता है कितने से हम कमा सकते हैं ग्रेजुएट होने के बाद बी एस इन लाइफ साइंस हुआ बी एस इन माइक्रोबाइल हो गया बी इन बॉटनी हो गया या बी एस इन जोलॉजी हो गया ये चार जो ब्रांचेस है उसके लिए स्कोप इतना है। जैसे रिसर्च रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जैसे मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंगी, आता है उसमें एग्जोनोमिकल इंजीनियरिंग आता है माइकोलॉजी एक रिलेटेड सब्जेक्ट्स है एल्गोलॉजी एक रिलेटेड सब्जेक्ट्स है इसके अलावा बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स है कि लाइफ साइंस से जुड़े हैं जो इसे फिजियोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है इवोल्यूशन के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वहाँ स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप या लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स को ही है और वो स्कोप्स इतना है कि आपका आगे करियर जैसे लैब असिस्टेंट से जो रिलेटेड शुरुआत हो सकती है तब लेके साइंटिस्ट तक की पोस्ट रिसर्च साइंटिस्ट तक की पोस्ट आप अच्छी सैलरी की पोस्ट आपको लाइफ साइंस सब्जेक्ट से मिल जाती है जैसे इंडिया में स्कोप वैस जैसा है वैसे फॉरेन कंट्रीज में तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप फॉरेन कंट्री है यूएस है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है ये बहुत से बड़े बड़े देश में लाइफ साइंस के लिए बहुत से अच्छे ब्रेक्स आपको मिल सकते हैं जी डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमको ब्रेक मिल सकता है कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ साइंस को अगर हम सब्जेक्ट चॉइस करते हैं इसमें हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में भी अब्रॉड में भी है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि पे स्केल का अगर बात करें तो कितना इनिशियल से शुरू होता है लैब असिस्टेंट जो पो, पोस्ट रहती है उसको मिनिमम तो 10 से 15000 हज़ार सैलरी से शुरुआत हो जाती है कम से कम दस सैलरी मिल जाती है और जब तो जैसे आपका जादा जादा आपका जैसे आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा जैसे एम रहे पी रहे तो ऐसे सैलरी का भी स्टेटस आपका बढ़ते जाता है यानी डेढ़ लाख दो लाख तक का भी सैलरी आ जाए जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा वैसा आपको सैलरी मिल जाते लेकिन इनिशियल स्टेज में दस टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड सैलरी से आप ग्रेजुएट्स हो, होने के बाद शुरुआत होती है और आपके ज़िंदगी में एक लाइफ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि उससे कुछ क्रिएटिविटी आ सकती है आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो इंटरेस्ट जैसे आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं जैसे लैब असिस्टेंट की पोजीशन लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ जाएगा तो ऐसे क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ते जाता है क्योंकि उसमें आपको नया नया कुछ ढूंढना है नया नया रिसर्च करना है और उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ के आप साइंटिस्ट पोस्ट पर भी जा सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारी शुरुआत होती है दस पंद्रह से शुरू होकर फिर अनगिनत स्काई इज द लिमिट हो सकता है जितना चाहे आप उतना कमा सकते हैं और मैं चाहूंगा कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिन्होंने इस लाइफ साइंस को अपना मोटो बना के अपने जीवन में सफल करियर बनाए और सफल हुए हैं उनके बारे में दो चार एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए बहुत जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर है जैसे गणेश अयर डॉक्टर गणेश अय्यर करके रुइया कॉलेज के आज वो प्रिंसिपल बने हैं वो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी अभी फिलहाल वो प्रिंसिपल बने एचओडी थे लेकिन उन्होंने भी शुरुआत बीएससी से ही की उन्होंने मॉडरेटर से शुरुआत की क्योंकि ग्रेजुएश होने के बाद पहले लैब असिस्टेंट पोस्ट नहीं था मॉडरेटर करके पोस्ट मिलता था लेकिन आज वो प्रिंसिपल करके बन गए वैसे ही जैसे रिसर्च उनका तो ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से अराउंड डेढ़ सौ के आसपास पेपर्स ही रहेंगे उनके लेकिन ये रिसर्च रुचि जिस जो रख सकता है वो आगे करियर बहुत बड़ा करियर कर सकता है वैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके करियर करना ऐसा भी नहीं है टीचिंग फील्ड में से उस, उसको अच्छा करियर कर सकता है लेक्चरर पोस्ट से करियर कर सकता है और लेक्चरर से आप प्रोफेसर बन सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं रीडर बन सकते हैं बाद में प्रोफेसर बन सकते हैं और आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहे आप प्रिंसिपल जैसी बड़ी पोस्ट पर भी बैठ सकते हैं तो ये जो करियर है सिर्फ रिसर्च है वही साइंटिस्ट बन सकता है ऐसा नहीं जिसको दिल में ग्रेजुएट होने के बाद रिसर्च रिलेटेड इंटरेस्ट है वो आगे अपना करियर खुद का खुद बना लेता है और उसका पाथ उसको ही मालूम पड़ जाता है कि आगे अपना क्या पाथ है वो ऐटोमेटिकली आप क्रिएट करने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली पाथ आपके पास चला आता है लेकिन आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द गुड पाथ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक बार आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद चल के आती हैं और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे करियर सिर्फ जॉब ही करना होगा या कोई बिजनेस भी हम लोग इसमें कर सकते हैं सेल्फ बिजनेस भी एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें हो सकता है क्या किस तरह का हो सकता है थोड़ा बताएं जॉब तो बहुत से अवेलेबल है और जॉब की कमी बिल्कुल नहीं है फील्ड में क्योंकि साइंस फील्ड है कि उसको उनको जॉब के लिए आदमी नहीं मिलते लेकिन आप रिसर्च रिलेटेड जैसे एग्रीकल्चर सेंटर आप खोल सकते हैं पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं आप लाइफ साइंस सेंट रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं ये कुछ लेकिन वो एक्सपेंसिव रहते हैं तो उनके लिए फ़ंडिंग की जरूरत पड़ती है तो फंडिंग के लिए आप गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं या खुद के पास उतनी कैपेबिलिटी फंडिंग की रही तो आप खुद रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं और नए नए इन्वेस्टिगेशंस करके आप बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को जो राइफ साइंस रिलेटेड है उनको आपके प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं यानी इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ साइंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जॉब्स तो ही है ही हैं, अनलिमिटेड जॉब्स मिलेंगे आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे साथ ही साथ आप अगर आपके पास फंडिंग अच्छा है या आपका कहीं से फंडिंग कोई और करता है तो भी आप जो है अच्छा एक बिजनेसमैन भी बन सकते इसमें बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर इन लाइफ साइंस के बारे में उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी आ गई होगी और मैं कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए इसमें किस तरह की एक छोटी सी बात जो ध्यान रखें वो और लाइफ साइंस में अच्छा करने के लिए कौन सा टिप्स आप देंगे हमारे सभी विद्यार्थी जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं उनको बहुत ही अच्छा अपना पास आउट हो जाए या इसमें सफल हो इसके लिए क्या टिप्स आप देंगे क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है आपको साइंस में ज़्यादा रुचि रखना है तो आप साइंस रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसका बढ़ा बढ़ाने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहो साइंस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट हो ले लो सेमिनार्स में पार्टिसिपेट लो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ले लो ताकि आपकी साइंस रिलेटेड रुचि बढ़ती जाएगी कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं कोई माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं कोई मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कई गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं या माइनर प्रोजेक्ट्स यू प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका एक्सपेंसिस जो हुआ है उससे ज़्यादा ही पैसा आप वहाँ प्रोजेक्ट्स में से भी मिल सकता है एम एम आर डी भी प्रोजेक्ट्स देती है बहुत से फॉरन कंट्रीज का भी प्रोजेक्ट्स आते हैं दस लाख का बीस लाख का पचास साठ लाख तक के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं इवन दो करोड़ भी के भी प्रोजेक्ट्स यू एस के प्रोजेक्ट्स रहते हैं लेकिन आपको कोई ऐसे अनडेवलप्स कंट्रीज़ है वहाँ के प्रोजेक्ट्स बहुत से बड़े कंट्रीज़ देते हैं लेकिन नाइजीरिया जैसा कंट्री है वहाँ आप जाके वहाँ रहना है वहाँ अफोर्ड करना है वह वो कर सकते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने में कुछ भी तसल्ली नहीं होती है यानी आप इजीली वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए लाइफ साइंस अगर आप चूज करते हैं तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट माना आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं और जहां भी जाना चाहे जिस भी फील्ड में जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहां आपका वेलकम होता है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइफ लाइफ साइंस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वेलकम है आपका बहुत ही अच्छा करियर जो है ब्राइट तो गारंटेड है इसमें आप सिर्फ आपको मेहनत करना जैसे सर ने बताया कि आपका रुचि बढ़ाते जाएँ आप बुक्स पढ़ते जाएँ एग्जीबिशन देखते जाएँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते जाएँ Uh, किसी भी कॉलेज या कहीं भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप उसमें भाग लें और अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करें तो आप बहुत ही अच्छा करियर आपका बन सकता है तो चलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी आपके पास आ गई है और जाते जाते मैं डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी से कहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को गुड विशेष जरूर दें सब ट्वेल्थ पास हुए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एम एस स्टूडेंट्स आपका करियर आपके हाथ में है तो आप अच्छे से अच्छा उसको डिवोशन दे दो और आगे बढ़ते जाओ पीछे देखना कभी भी दिल में मत रखो पीछे देखना नहीं हमको आगे जाना है आगे बढ़ना है आगे बढ़ते रहो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और चलिए दोस्तों मुझे लगता है करियर ऑप्शन कार्यक्रम में करियर इन लाइफ साइंस के बारे में आपने जानकारी हासिल की और कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि कमी है तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर बेझिझक अपने नाम के साथ में आप बता सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम हमें कैसे लगा और आपको किस फील्ड का और जानकारी चाहिए हमसे ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में और जाते जाते मैं भी कहूँगा आप आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं आप अपना करियर में ब्राइट करें आपका फ्यूचर ब्राइट हो इन्हीं के साथ मुझे और डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल जी को दीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की